शिवपुराण कोठि रुद्र संहिता शिव सम्बन्धी तत्वज्ञान का वर्णन तथा उसकी महिमा कोठि रुद्र संिता का महात्म एवं उपसंहार सूत जी ने कहा ऋषियों मैंने शिव ज्ञान जैसा सुना है उसे बता रहा हूँ तुम सब लोग सुनो वह अत्यंत गुह्य और परम मोक्ष स्वरूप है ब्रह्मा नारद सनकादि मुनि व्यास तथा कपिल इनके समाज में इन्हीं लोगों ने निश्चय करके ज्ञान का जो स्वरूप बताया है उसी को यथार्थ ज्ञान समझना चाहिए संपूर्ण जगत शिवमय है यह ज्ञान सदा अनुशीलन करने योग्य है सर्वज्ञ विद्वान को यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि शिव सर्वमय है ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव ही है वे महादेव जी ही शिव कहलाते हैं जब उनकी इच्छा होती है तब वे इस जगत की रचना करते हैं वे ही सबको जानते हैं उनको कोई नहीं जानता वे इस जगत की रचना करके स्वयं इसके भीतर प्रविष्ट होकर भी इससे दूर हैं वास्तव में उनका इसमें प्रवेश नहीं हुआ है क्योंकि वे निर्लिप्त सच्चिदानंद स्वरूप हैं जैसे सूर्य आदि ज्योतियों का जल में प्रतिबिंब पड़ता है वास्तव में जल के भीतर उनका प्रवेश नहीं होता उसी प्रकार साक्षात शिव के विषय में समझना चाहिए वस्तुतः तो वे स्वयं ही सब कुछ हैं। मतभेद मतभेद ही अज्ञान है क्योंकि शिव से भिन्न किसी द्वैत वस्तु की सत्ता नहीं है संपूर्ण दर्शनों में मतभेद ही दिखाया जाता है परंतु वेदांती नित्य अद्वैत तत्व का वर्णन करते हैं जीव परमात्मा शिव का ही अंश है परंतु अविद्या से मोहित होकर अवश्य हो रहा है और अपने को शिव से भिन्न समझता है अविद्या से मुक्त होने पर वह शिव ही हो जाता है शिव सब को व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण जंतुओं में व्यापक है वे जड़ और चेतन सबके ईश्वर होकर स्वयं ही सबका कल्याण करते हैं जो विद्वान पुरुष वेदांत मार्ग का आश्रय ले उनके साक्षात्कार के लिए साधना करता है उसे वह साक्षात्कार रूप फल अवश्य प्राप्त होता है व्यापक अग्नि तत्व प्रत्येक काष्ठ में स्थित है परंतु जो उस काष्ठ का मंथन करता है वही असंदिग्ध रूप से अग्नि को प्रकट करके देखता है उसी तरह जो बुद्धिमान यहाँ भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान करता है उसे अवश्य शिव का दर्शन प्राप्त होता है इसमें संशय नहीं है सर्वत्र केवल शिव है शिव है शिव है दूसरी कोई वस्तु नहीं है वे शिव भ्रम से ही सदा नाना रूपों में भासित होते हैं जैसे समुद्र मिट्टी अथवा सुवर्ण ये उपाधि भेद से नानात्व को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार भगवान शंकर भी उपाधियों से ही अनेक रूपों में भासते हैं कार्य और कारण में वास्तविक भेद नहीं होता केवल भ्रम से भरी हुई बुद्धि के द्वारा ही उसमें भेद की प्रतीत होती है भ्रम दूर होते ही भेद बुद्धि का नाश हो जाता है जब बीज से अंकुर उत्पन्न होता है तब वह नानात्व को प्रकट करता है फिर अंत में वह बीज रूप में ही स्थित होता है और अंकुर नष्ट हो जाता है ज्ञानी बीज रूप में ही स्थित है और नाना प्रकार के विकार अंकुर रूप है उन विकार स्वरूप अंकुरों की निवृत्ति हो जाने पर पुरुष फिर ज्ञानी रूप में ही स्थित होता है इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए सब कुछ शिव है और शिव ही सब कुछ है शिव तथा संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं है फिर क्यों कोई अनेकता देखता है और क्यों एकता ढूंढता है जैसे एक ही सूर्य नामक ज्योति जल आदि उपाधियों में विशेष रूप से नाना प्रकार की दिखाई देती है उसी प्रकार शिव भी हैं जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श आदि बंधन में नहीं आता उसी प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बंधते अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है उस अहंकार से मुक्त होने पर वह साक्षात शिव ही है कर्मों के भोग में लिप्त होने के कारण जीव तुक्ष है और निर्लिप्त होने के कारण शिव महान है जैसे एक ही सुवर्ण आदि चांदी आदि से मिल जाने पर कम कीमत का हो जाता है उसी प्रकार अहंकार युक्त जीव अपना महत्व खो बैठता है जैसे क्षार आदि से शुद्ध किया हुआ उत्तम सुवर्ण आदि पूर्वत बहुमूल्य हो जाता है उसी प्रकार संस्कार विशेष से शुद्ध होकर जीव भी शुद्ध हो जाता है पहले सदगुरु को पाकर भक्तिभाव से युक्त हो शुभ बुद्धि से उनका पूजन और स्मरण आदि करे गुरु में शुभ बुद्धि करने से सारे पाप आदि मल शरीर से निकल जाते हैं उस समय अज्ञान नष्ट हो जाता है और मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है उस अवस्था में अहंकार मुक्त निर्मल बुद्धि वाला जीव भगवान शंकर के प्रसाद से पुनः रूप हो जाता है जैसे दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है उसी तरह उसे सर्वत्र संभव का साक्षात्कार होने लगता है वही जीवन मुक्त कहलाता है शरीर गिर जाने पर वह जीवन मुक्त ज्ञाने शिव में मिल जाता है शरीर प्रारब्ध के अधीन है जो उस देह के अभिमान से रहित है उसे ज्ञानी माना गया है जो शुभ वस्तु को पाकर हर्ष से खिल नहीं उठता अशुभ को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता तथा सुख दुख आदि सभी द्वंद्व में संभाव रखता है वह ज्ञानवान कहलाता है शुभम लब्ध्वा न हृष्चेत कुप्यन लब्ध् शुभम नहीं द्वंदु समता से